जिज्ञासा हमने परंपरा से सुना है कि श्रवण से ही ज्ञान होता है परंतु दक्षिणा भगवान ने सनकारी को मौन रहकर ही उपदेश कर दिया यह कैसे संभव हुआ समाधान आप भी यदि संकादी के समान हो जाएं, तो आपके लिए भी मौन ही उपदेश है जैसे वशिष्ठ जी भी राम जी को उपदेश देते देते अंत में चुप होकर बैठ गए कुछ काल उपरांत बोले कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है मौन ऐसी योग्यता वाले साधक हों तो मौन भी उपदेश हो सकता है उपदेश से सेवा होती है जगत का कल्याण होता है परंतु जीवन से जो कल्याण होगा वही वास्तविक कल्याण होगा मौन व्याख्यान का अर्थ है कि शिष्य की जिज्ञासा सुनकर गुरु अपने स्वरूप में समाधि हो गए जिस तत्व को शिष्य जानना चाहता है उसी तत्व में स्थित हो गए उस स्वरूपावस्थिति से निकलने वाली जो ऊर्जा है जो तरंगे हैं वे योग्य शिष्य को समाधि कर देती है तत्वनिष्ठ कर देती है वहाँ उपदेश की कोई अपेक्षा नहीं है यही शक्ति संचार है यही शक्तिपात है वह केवल गुरु के संकल्प से हो जाता है पर हाँ शिष्य में सामर्थ्य होनी चाहिए जिज्ञासा गीता में कहा गया है सुनी चय व च पंडिता समर्शिना कुत्ते और चांडाल में भी परमात्मा दर्शन कैसे संभव है समाधान यह तो व्यक्ति की स्थिति पर ही निर्भर है सामान्य लोगों की दृष्टि शरीर में ही टिकी रहती है अतः उनके लिए ऐसा दर्शन बहुत मुश्किल है परंतु जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि सर्वत्र व्यापक परमात्मा में ही टिकी रहती है अतः चाहे पंडित हो कुत्ता हो या चांडाल सबके अंदर उन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं एक बार नामदेव जी हरिद्वार से कांवड़ लेकर रामेश्वर जा रहे थे उन्हें रास्ते में देखा कि एक गधा प्यास से मर रहा है नामदेव से उसका कष्ट देखा ना गया। न गया उन्होंने जय महादेव कहा और जल गधे को खिला दिया अब बताओ जिसे सर्वत्र परमात्मा का दर्शन न हो उसे छोड़कर रामेश्वर के लिए लाया गया जल गधे को कौन पिला सकता है महादेव तो व्यापक है वे उसी समय उनके सामने प्रकट हो गए उन्हें वही महादेव का साक्षात दर्शन हो गया जिज्ञासा क्या अहम की अनुभूति ही अपरोक्ष ज्ञान है यह अनुभूति अहमतया होती है या अन्य प्रकार से समाधान हाँ अहम की अनुभूति अपरोक्ष ज्ञान है यह अनुभूति अहम नहीं है स्व की अनुभूति है लोक में जो ज्ञान होता है वह अनुभूति अहंकार पूर्वक होती है लेकिन अहम की अनुभूति अहमतया कैसे होगी अहम की अनुभूति आत्मस्वरूप की अनुभूति आत्मा आत्मानुभूति ब्रह्मानुभूति इन सब सब का एक ही अर्थ है और इसी अनुभूति से अज्ञान बाधित होता है इसमें कोई संशय नहीं है श्रुति कहती है कि अपने को जानने मात्र से मुक्ति नहीं होगी तो अपने को ब्रह्म जानने से मुक्ति होगी इसका अर्थ क्या है आप ब्रह्म ये हैं आप जो अपने को दूसरा जान रहे हैं जो यह जान रहे हैं कि मैं शरीर हूँ मैं मन हूँ मैं बुद्धि हूँ इस ज्ञान को हटाना है अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात अनुभूति है तत्व इस महावाक्य की अनुभूति क्या होगी अहम ब्रह्माष्टमी ही होगी श्रुति के द्वारा हम बुद्धि से जो निश्चय करते हैं वह परोक्ष ज्ञान होता है जब उसकी अनुभूति हो जाती है तो उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं